शन्नो शुण शो भव श्रो शन्नो शो विषुरक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायव तो प्रत्यक्षम ब्रह्मासि तमे तो प्रत्यक्षम ब्रह्म बदशा रत व्या्या सत्यम व्या तमत तद्भक्ता शातिशाशा ओं सहना सहनु भक्त सह वी कहे तेजस्विनावस्तमा विषा वह ओ शांति शांति शांति <coughs> ओ यदसाषो विश्व छंदोभ्यमृता समेंद्रो धया आतो अमृतारणयासम शरीर मे भी चर्षण जिह्वा मे मधुमत्मा कर्ण आभ्यांोरिवश्रुव ब्रह्मण कौशो श्री श्रुत मे ओम शांति शांति शांति ओं अहम वृक्ष से पृष्ठ दिरेवर्धि वाजिनी व स्वृतमस्मे द्रवि सुधामृ क्षि कृशंको वेदुवचनम शांति शांति शांति कल जो हो गया उसको बहुत मुख्य बात क्या थी देखो वहाँ पर विस्मदअस्मत् प्रत्ययगोचर विषय विशे विषयिणो तप्रकाश वृद्ध स्वभावो इसमें विषयी अस्मत्प्रत्यय गोचर है इसमें किसको लेना प्रश्न है अभी तक सब लोग क्या लिया है शुद्ध आत्मा को लिया है लेकिन हम क्या ले रहे इधर प्राज्ञ को ले रहे हैं ना? प्राज मतलब जीव है ना? अध्यास जिसमें है उसका ही हो रहा है ना वर्णन उधर क्या अध्यास आत्मा में है है ना इसका वर्णन होना है इसलिए इसके बारे में हमने बहुत चर्चा किया लेकिन शायद शिकार को मालूम है है ना कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो सकता है ऐसा इसलिए भगवत गीता में बहुत स्पष्ट कहा है बहुत बाद में वो किसी को प्रश्न नहीं उठ सकता ऐसा क्या है क्या है आपने देखा ओ तेरा छब्बीस में क्या है इसी वाक्य को कैसा लिखा है उधर अस्मद प्रत्येकोचरो विषय विषोण हो तो प्रकाश वृद्ध स्वभाव्य हो यहाँ पर क्या है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ विषय विषयो हो, हो। भिन्न स्वभाव हो उसी वाक्य को लिखा है वहां पर क्षेत्रज्ञ के वो ही लिया है शुद्धात्मा को नहीं लिया इसलिए कोई इसमें दोष दिखा नहीं सकता आत्मा को लेना सम्... सम्मत नहीं है इसको ठीक याद रखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना के की यहाँ पर सिर्फ प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा है कहा अध्यास प्रत्येगा देखो अध्यास में प्रत्येगात्मा इतना ही बोला है प्रत्येगात्मा प्राग्ञ भी हो सकता है शुद्ध अच्छा। आत्मा भी हो सकता है है ना ऐसा देखा तो प्राग्ञ के अंदर ही शुद्ध आत्मा है उसके भी अंदर है न लेकिन यहाँ पर किसको लेना प्रतिकात्मा के स्थान में ऐसा प्रश्न है प्रश्न नहीं उठता था ये लोग आत्मा बोल दिया इसलिए उठता है है ना वहां पर आत्मा लेने को रास्ता ही नहीं है क्योंकि अध्यास की चर्चा कर रहे हैं अध्यास किसमें है जी में है है ना अभी वो क्या बता शुद्ध आत्मा को ले लो और बहुत बहुत बहुत, बहुत श्रम करके ना, क्या करता है शुद्ध आत्मा के बारे में ही अध्यास है उसको उसको बोल रहा है इधर ऐसा बोल रहा है लेकिन वो इसको पूरा पूरा भाष्यकार सैलेंस कर लेता है इस वाक्य से क्या है प्रत्येका के स्थान में क्या लेना ऐसा पूछा क्षेत्रज्ञ को लेना क्षेत्रज्ञ कौन है जीव ही है क्या बोल रहा है क्षेत्र क्षेत्र विषय हो भिन्न स्वभाव है वो हो वही वाक्य लिखा है ना और यहां पर वहीं से सब गड़बड़ शुरू हो गया है वहीं से क्या देखो फिर एक बार बोलता हूं यहाँ पर अध्यास में क्या बोला है प्रत्येगात्मा में क्या हुआ अध्यस्त क्या हुआ जगत मिथ्या है ना देखो प्रत्येगात्मा को अभी जैसा आप सुन रहे हैं प्रत्येगात्मा को इधर मैं मुझे लगा, रखा तब अध्यास किसमें करता हूँ तो सामने वाला का घर में अध्यास नहीं करता हूँ मैं हूँ ऐसा भी नहीं बोलता ना मेरा ऐसा भी नहीं बोलता हूँ वहां पर पहाड़ है उसको मैं ऐसा नहीं बोलता मेरा नहीं बोलता हूँ इसलिए सब कुछ व्यावहारिक सत्य है अध्यस्त क्या है मेरा शरीर को मैं रखा हूं इसके आधार पर और पति पत्नी बच्चों को रखा है ना हो नहीं दो अध्यस्त ये मिथ्या है मिथ्या है मतलब क्या है वो ही नहीं ऐसा नहीं होता है लेकिन किसी प्रकार से रखो अध्यस्त है इसलिए मिथ्या है इसलिए मिथ्या होने पर भी ये मिथ्या होने पर भी ये बाकी सब कुछ है ये मिथ्या नहीं है मैंने अध्यस्त नहीं किया हो। है ना अभी बाद में आप है आपका आप आपके अंदर अंतरात्मा में इसमें प्राग्ञ में किसका अध्यास किया है उस शरीर को और उस पत्नी उस संसार को किया है बाकी सबको छोड़ा है इसलिए वो सब कुछ आ कर सकते है ठीक है लेकिन अभी वो कुछ अध्यास करने के बाद भी बहुत कुछ बच जाता है जो अध्यस्त तो नहीं हुआ है इसलिए उसको और है ऐसा रख सकता है लेकिन आत्मा को ले लिया सारा जगत अध्यस्त होना ही है सारा जगत जब अध्यस्त हो गया तब प्रती आत्मा में जो दिख पड़ा वह जगह तो अध्यस्थ है मिथ्या है इसलिए सारा जगत मिथ्या हो गया समझ कहा गलत शुरू हो गया मालूम हरा है? है ना जब मिथ्या हो गया व्यवहार ही नहीं चल सकता है ना कैसा हो सकता है व्यवहार ऐसा पूछा दृष्टान्त से ही उसको ऐसा खींचने को शुरू किया कैसा खींचना देखो कैसा हो रहा है शुक्ति रजतवा तो उभास वहां पर इस रजत क्या है मिथ्या है लेकिन उसने क्या कहा देखो ये मिथ्या है तो उसको लेने के लिए जाएगा व्यवहार को मिल रहा है बोला व्यवहार को मिल रहा लेने के लिए जा रहा है व्यवहार को मिल गया व्यवहार को मिल मिल रहा है लेकिन देखा तो नहीं है इसलिए वहां पर जो है व्यवहार को मिलता मिलने वाला भी नहीं है नहीं ऐसा बोलने वाला भी है तीसरा है ऐसा कहा समझ आ रहा है अरिफौले? अभी प्रश्न पूछो व्यवहार को मिल रहा है से जब बोला क्या क्या गलत है देखो वो पकड़ने को दौड़ा ये इसमें व्यवहार है क्या उसमें व्यवहार है व्यावहारिक सत्य जब बोलता है वो व्यवहार को मिलना यही है ना जी जैसा खड़ा व्यवहार मतलब पानी भर के रखना वो क्या क्या व्यवहार को मिल रहा है क्योंकि दौड़ रहा है ना पकड़ने के लिए इसका व्यवहार में उसको देवहार में उसमें देखा व्यवहार को इसमें उसमें देखा क्या है तो तो कुछ मतलब ही नहीं, नहीं, नहीं है उसमें। ओ, उसको इसलिए बोला मतलब सत्य सत्य है। क्या क्यों उसमें उसमें व्यवहार होता है कर सकते हैं, बर्तन कर सकते हैं उसमें नहीं मैं पकड़ा <स्थिया> हो ना कहा से कहा संबंध कुछ है ना इसलिए व्यवहार में व्यवहार को मिलता है लेकिन उधर नहीं है इसलिए तीसरा बोला मिथ्या भी बोला क्या जी मिथ्या बोलते ही वो नहीं है ऐसा जो बोला रजत ये वो नष्ट हो गया ना देखो जी नहीं है ऐसा निश्चय होने के बाद मिथ्या ज्ञान है इसलिए उसको छोड़ो अच्छा छोड़ने के बाद ये ही बच गया क्या बच गया नहीं ऐसा बच गया अभी अनुरुचिनी तो बोलो ऐसा oh, uh, ah, uh, so हो गया है ना और oh, बाद में अनिरुचिनी बोलते ही देखो जी वहा तो उपनिषद कहता है ये सब कुछ ब्रह्म से आया माया से आया बोलता है अभी हम अब बोल रहे हैं क्या करना इसको माया अनुचिनी है अरे अब अविद्या अनिर्वचिनी है बोला माया अविद्या माया क्या है माया अविद्या तो है है। बोला <laughs> पर कुछ कुछ नहीं है। ईश्वर को भी भी तो बाद में सब कुछ है है। क्योंकि ईश्वर ईश्वर भी कार्य में में आ गया उसको। एक नाम है। बाद में आपको पहले सूत्र शुरू होता है मालूम होता है आपको उपाधि के साथ रहने वाला उपाधि ऐसा हमने रखकर उसके उपाधि की अपेक्षा ब्रह्म को ही ईश्वर ऐसा नाम देता है शास्त्र लेकिन ईश्वर में ब्रह्म में फर्क कुछ भी नहीं है है ना बाद में देखेंगे इसलिए क्या क्या वर्थ होना शुरू हुआ बहुत गड़बड़ हो गया इसलिए यह गड़बड़ पूरा सब कब चला जाता है पूरा पूरा वहां पर प्राग्न को लेने से ही ठीक हो जाता है, है ना लेकिन प्राज्ञा आपने कल्पना ऐसा बोला तुमको क्यों बोला ऐसा पूछा नहीं, नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाषिकारी बोला है क्षेत्र क्षेत्रों विशेषण हो भिन्न स्वभाव है वो बोला है हमारा कुछ भी नहीं है स्पष्ट हो गया आपको बाद में देखो आगे बढ़ेंगे अभी क्या है बोला एवं अध्यासम पंडित विद्युति मनियंत्र तो के वस्तु स्वरूप अवधारण विद्यामा हो वस्तु का स्वरूप निश्चय करना वस्तु का स्वरूप निश्चय करना मतलब वस्तु क्या है, है ना वस्तु स्वरूप नहीं जानता है वस्तु क्या है इधर पूछा सिर्फ आत्मा ही बोल दिया वस्तु क्या है भी कहा अध्यास हो गया है आत्मा में अध्यास हो गया है वस्तु के अहमी नीचे हो गया ना आत्मा ही है वस्तु स्वरूप अवधारण क्या है करना वस्तु के स्थान में आत्मा को बिठा दिया दियाधारण क्या है वो हो गया ना अच्छा और कम से कम इसको ऐसा बोलो नो ये वस्तु स्वरूप है लेकिन हम नहीं जानते हैं इसलिए शास्त्र क्षेत्र है ऐसा आपने कहा वहां पर देखो तो द्विपर्यणा बोला है तो द्विपर्यणा जब बोला जैसा इधर शुक्ति का ज्ञान जब है तब तो रजत का अध्यास होता है उसी प्रकार जब जगत का अध्यास है तब तो यह प्रत्योगत्मा का धर्म क्या होता है ना कि यहां पर प्रतियोगात्मक मिथ्या ऐसा को, कोई नहीं बोलेगा इसलिए हम क्या बोलना पड़ेगा इसको छोड़ो वहां पर उसका स्वरूप क्या है वो भी नहीं समझता उसका स्वरूप जब समझता है तब तो क्या अध्यारोप कर सकता है अध्यास कर सकता है तो नॉट ये अभी आप पूर्व पक्ष का प्रेजेंट जब बोला है तब जगत का स्वरूप जब नहीं जानते हैं तभी प्रतीकात्मागत धर्म को उसके ऊपर डालते हैं इसका मतलब अध्यास स्वीकार किया है इसलिए उसका स्वरूप हम नहीं जानते ऐसा स्पष्ट हो गया है ना इसलिए वस्तु स्वरूप अवधारण मतलब क्या है वस्तु स्वरूप जो हम नहीं जानते हैं सबको सबका स्वरूप निश्चय करना वो वस्तु है यह वस्तु क्या है यहाँ देखा तो प्रत्यत्मा भी वस्तु है वहां पर जगत भी वस्तु है हम जैसा स्वीकार किया है ना? लेकिन आत्मा ऐसा ही वस्तु बोल दिया, आपको एक ही बच गया? क्या? जगत जगत मिथ्या आपने बोल दिया इसलिए उसके स्वरूप का निश्चय करने की जरूरत नहीं है, तो है वा, अर्थ नहीं, नहीं है अभी मिथ्या आपने जिसको कहा थोड़ा सोचो थोड़ा सोचो यहाँ पर यह लिटिल कॉमन सेंस सफिशेंट जो मिथ्या है इसका निश्चय करने के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कैसे शुरू होता है क्या जी आत्मस्वरूप को निश्चय करने के मैं प्रत्येगात्मा प्रत्येगा आत्मा, आत्मा ही रखो इसका निश्चय करने के लिए जगत समय क्यों शुरू करना जन्माद्यता बोला है ब्रह्मा से क्यों शुरू करना जगत से शुरु क्यों शुरू करना? मिथ्या मिथ्या आपने जजमेंट दे दिया ना? ना? है लेकिन ऐसा निश्चय करने के लिए बोल रहा है ऐसा आपने कहा मिथ्या ऐसा मिथ्या चीज को निश्चय करने के लिए क्या जी ओ करीब ओ 555 पचपन सूत्रों में करीब डेढ़ सौ सूत्र है जगत के बारे में जगत के बारे में क्या क्या सूत्र है यह सृष्टि कैसा होता है क्रम क्या है वहां पर एक क्रम बोला है दूसरा क्रम इधर बोला है उसमें विरोध है या नहीं नहीं नहीं विरोध नहीं है एक ही क्रम है ओ कौन सा कब सृष्टि हो गया प्राण की सृष्टि है या नहीं और इसका उसका संबंध क्या है ब्रह्म से संबंध क्या है इससे ब्रह्म का संबंध क्या है निश्चय कर रहा है इससे जीव का संबंध क्या है मिथ्या ऐसा बोला है मिथ्या ऐसा बोलने के लिए या एक सो सो सूत्र चाहिए क्या आर यू फॉलोइंग वस्तु स्वरूपावधारण यानी यहाँ आत्मस्वरूप का अवधारण निश्चय करना ही नहीं है। इस है इसके, है है। इसके बाद हा, जन्मादश्यता में भी ब्रह्म का ही लक्षण दिया तो ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय करना आत्मा के स्वरूप का निश्चय करना यही वस्तु स्वरूपावधारण से तात्पर्य है कि नहीं ठीक है जगत तो आता ही नहीं है ठीक है तो द्विपरियण बोलो हाँ, प्रश्न आ जाते हो प्रश्न प्रश्न प्रश्न करने के लिए का के का का उत्तर देने लिए ये पूछ रहा आपसे तब, है।, तब है? है है है है है मिथ्या क्या क्या ब्रह्म ब्रह्म में में उस जगत अध्यास अध्यास अध्यास ये विपरीत है ना ये जगत मिथ्या है यहां पर अध्यास किया जो और दूसरा अध्यास में कौन सा विपद मिथ्या है समझा है नहीं समझा प्रश्न क्या प्रतीकात्मा तो मिथ्या नहीं है कोई नहीं स्वीकार करेगा ठीक है ना इसका मतलब क्या हुआ ये मिथ्या है या नहीं उसको छोड़ अध्यस्थ तो है अब यह अधिष्ठान क्या है जब प्रतिकात्मा को अधिष्ठान कौन सा अध्यक्ष काम क्या है जगत है इसलिए जगत को मैं नहीं जानता ऐसा हो गया ना जगत को न जानने से ही मैं कर रहा हूं जैसा प्रत्येगा को नहीं जाना मैं इस जगत का अध्यास किया उसी प्रकार जगत को मैं नहीं जानता हूं इसलिए वहां पर अध्यास किया इसलिए कैसा बोलना वस्तु एक ही है वो क्या है ब्रह्म है वो आत्मा है यह आत्मा सिर्फ प्रत्यका आत्मा नहीं है, नहीं है।, नहीं है।, नहीं है। ये जगत भी वो ही है इसी बात यहां पर जगत को भी हम नहीं जानते प्रत्यत्मा को भी नहीं जानते यहां पर क्या दिखा रहा है जगत और आत्मा दोनों एक ही प्रति आत्मा है इसको दिखाने के लिए ब्रह्म से शुरू किया ये ब्रह्म क्या है हम सब लोग जानते हैं भगवदगीता में क्षेत्रम माम विद्धि क्षेत्र ज्ञान माम विधि स्पष्ट है क्षेत्र भी मैं ही हूं क्षेत्र में इसलिए नहीं तो अभी को मतलब नहीं है क्षेत्र जब बोलता है उसका मतलब क्या है क्योंकि दसवा अध्याय में सब कुछ दिखाया है जगत में ही हूं जगत में मुझे ही देखो बाद में ग्यार अध्याय में विश्व रूप संदर्शन करवाया मतलब क्षेत्र में सब कुछ में ही हूं इस बता दिया है ना बाद में तेरे में क्या बोल रहा है इसमें स्पष्ट हो गया क्षेत्र माम विधि क्षेत्र विधि स्पष्ट हो गया ना इसलिए ओ क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ दोनों एक ही ब्रह्म है एक ही ब्रह्म अपने आप को जीव रूप से और क्षेत्र रूप से अलग अलग करके प्रकट किया है क्योंकि जीव को अपना स्वरूप समझाने के लिए अनेक जीवे ने आत्मना अनुप्रवेश इसलिए क्षेत्र जो है वो भी क्षेत्र ब्रह्म ही है ईश्वर ही है क्षेत्र जो है वो भी वही है क्योंकि तदन्यतम आरम्भ शब्दादिप्या समझेगा ना वस्तु एक ही है वह आत्मा है वो आत्मा है आत्मा च्रह्मी है इसलिए वह ब्रह्म को लिया क्षेत्र क्षेत्र दोनों एक साथ समझ समझ समझ में आ जाता है दोनों एक ही ऐसा समझ में आता है तब अभ्यास का प्रश्न ही नहीं है इसको दिखाने के लिए स्पष्ट हो गया ना इसलिए वस्तु स्वरूप अवधारणा वस्तु आत्मा ही है आत्मा ब्रह्म ही है एक ही ब्रह्म भी है और युष्मत भी है, भी वही वही है है इसको दिखा मेरा कहना था में आ गया तो फिर जीव और जगत पीछे छोड़ गया उसका कोई नहीं रहा दोनों को समझाना ही है ना पर क्षेत्र ख्षेत, हो ऐसा कहा समझा मैं समझा ना है ना क्षेत्र में ऐसा दिखा रहा है या नहीं इसलिए वो जगत से शुरू किया तदन्य तो मारा जब्दाद जगत ही ऐसा दिखाया वो ब्रह्म ही आपके अंदर प्रवेश से श्वेत के तो बोला वहां क्या है पहले तत्व को निश्चित होता है कौन सा निश्चय होता है पहले तत्व को यह तत्व क्या है कैसा निश्चय होता है जगत के द्वारा निश्चय होता है पूरा पूरा से दृष्टान्ता अनुपरोधात प्रतिज्ञा क्या है ओ ये को समझने से सब कुछ समझ में आ जाएगा दृष्टान्त क्या है दृष्टांत तीन दृष्टांत दिया है और, और, सोना और, इस का और इस है तीन दृष्टांत दृष्टांतिया प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात दोनों का समन्वय करने के लिए वो सिद्ध हो जाता है समझेगा तो ना इसलिए क्या सिद्ध हुआ ये सब कुछ उसका ही है लेकिन उसको स्वरूप को देखो व्यवहार को छोड़ो देखो तो वो ब्रह्म ऐसे ऐसा होते है ब्रह्म होने के बाद तत्त्वमसि श्वेत के तो बोला इसका मतलब तत्वमसी में शुरू कहां से होता है जगत से शुरू होकर ब्रह्म को दिखाता है और ब्रह्म का आत्मा ही ऐसा समझो बोल रहा है स्पष्ट इसलिए वो यहाँ पर वस्तु स्वरूप अवधारण वस्तु मतलब क्या है पूछा युष्मत में परते में दोनों में फैला हुआ एक ही सामान्य तत्व है ये वस्तु है वो आत्मा है वो ही ब्रह्म है क्योंकि मैं आत्मा ही ऐसा रख लिया तब तो अध्यासभाष के अनुसार मिथ्या हो जाता है, है ना मिथ्या का कारण क्या है कुछ नहीं है इसलिए हम वो आत्मा से शुरू करके जगत को नहीं दिखा सकता और जगत का नहीं सकता। जगत का नहीं इसलिए से शुरू करके ही समझाना है है है ये तो मान मुझे लगता है जो ज्ञान पैसेज है, एक हमारी साधना है, वो जगत और ये उसे दिरे दिरे इनको पीछे छोड़कर और आग्न स्वरूप कर, कर, कर उसी के तत्व में ठीक है सुनो अभी आप क्या कर रहे हैं आप साधना के बारे में आप बोल रहे हैं जो आप जो ठोक बोल रहे हैं ये गलत नहीं है साधना के बारे में बोल रहे हैं। साधना कब होता है समझने के बाद होता है ठीक है ना समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं जो वैसे साधना को उल्टी तरह अभी समझ में आने के बाद नजर उधर नहीं जाएगा मैं अंदर ही जाता रहता हूं है ना उधर ही नहीं बाद में भी देखो क्या है मैं ये एक बार समझ लिया मैं समझा या नहीं तत्वसी तो को ही समझा हूं या नहीं इसको वेरीफाई करना पड़ेगा अच्छा। वेरीफाई कैसा करना सरा से करना से से कब क्या भी क्या हो गया अब अंदरो आया था ना साधना में अभी बाहर जाना है थीक है।, थीक है।, थीक है।, है ना नब मिथ्या तो उड़ जाएगा अच्छा। क्योंकि आत्मा है ना इसलिए विषय को समझाते समय जगत से शुरू करके ब्रह्मा ब्रह्म से यहां पर आत्मा बोला ओ, मैं साधना करके इसको समझा आप जो समझाई वो ठीक है या नहीं बोलने के लिए फिर एक बार ब्रह्म के वापस जाओ ब्रह्म से जगत को आ जाओ वहां पर शराध भाव मिल जाता है वो ऐसा शिंटिंग करते रहो स्वरूप को आओ शराध भाव को देखो स्वरूप का आओ सराध भाव के देखो तब क्या हो गया ये ऐसा स्पष्ट हो गया बाद में कुछ नहीं हो गया खत्म हो इसलिए जगत को मिथ्या बोलना बहुत खतरा है okay. इसलिए जो जगत को मिथ्या बोला है वो सर्वात्म भाव के बारे में ये एक बात नहीं करता नहीं अब कहीं सुना है जो कहते हैं मिथ्या तो वहाँ पर इसकी कौन शंकराचार्य नहीं बोला है कहा है किसी को मालूम नहीं है Huh. uh trying this vastu basically um, uh, what ever you say sir one side we have pratyeka atma and other side is the jagat I mean, so basically the issue is whether it refers only to pratyeka atma i mean maybe it refers to both but you're also uh, are you not assuming one very basic thing in pratyeka atma because in universais pragnya or shuddha atma again we come to the same we are making a presumption i, I should say That the difference between and no. is very clearly known to us at this stage, sir. No. Not at all making that. that's we are saying स्थान में कौन है क्षेत्र ज्ञा या नहीं के सानी हो गया? के से, जो ईश्वर तत्व है परम ईश्वर वही वही तत्व है अब ये समझने क्या बाद बात बात बात बोलने है? ठीक है ये। मैं क्या जानता हूँ जी मैं आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ ऐसा देखो तो मुझे भी मैं नहीं जानता हूँ क्या मैं क्या हूँ। <laughs> मुझे मैं नहीं जान, जानता ऐसा मालूम है मुझे जब प्राग्ञी के बारे में देखा मैं प्राग्ञी हूं ऐसा इतना रखा हूं मैं मुझे नहीं जानता हूं ऐसा मालूम है मुझे आता मुझे मैं क्या जानता हूं <laughs> समझा अच्छा ये सब कुछ आप बार बार चर्चा करो क्योंकि एक एक बार संस्कार में कुछ ना कुछ बैठ गया उसको वहां से हटाना बहुत मुश्किल है मैं जानता हूं इसको यू हैव टू डी एजुकेट यूर सेल्फ हाँ देरफोर ओ oh, ऐसा यूल इन ऑल पॉजिबल वेस यू हास्क तब ठीक तरह बैठ जाना स्पष्ट हो गया इसलिए स्वरूप विद्यामा हो अभी वस्तु स्वरूप क्या है आंख में क्या है स्वरूप में क्या हो जाता है आत्मा में ब्रह्म हो ऐसा समझने के बाद जगत मिथ्या ऐसा नहीं बोलता हो जगत मैं ही हूं ऐसा बोलता हूं जगत मैं ही हूं ऐसा जब बोला तब अध्यास नहीं होगा देखो जी आप देखो शरीर पूरा आप ही है अज्ञान काल को ले लो अज्ञान काल में ले लो शरीर पूरा मई हूं कोई बोलेगा इसको ये मुझे पसंद लगता है ये नहीं पसंद लगता है कोई बोलेगा क्या समझ रहा है नहीं समझ रहा है जब मई ही हुआ ऐसा जब इसमें एक भाग को मैं स्वीकार करता हूँ दूसरा भाग को स्वीकार नहीं करता हूं ऐसा नहीं है है ना उसी प्रकार मैं जब सारा जगत में ही हुआ सा जब जान लिया हा? ओ संपन्न ब्राह्मण ब्राह्मणे सुन विश्वपाच पंडित समदर्शन जब हो गया बाद में राग क्या है देश क्या है समझ गा वही है ना संसार कर्तृत्व तो ज्ञातृत्व तो भोक्तृत्व तो ही संसार है ना अभी ज्ञात तो कर्तृत्व तो ही नहीं है कुछ भी नहीं है अभी संसार पूरा पूरा नष्ट वो हो चुका है नहीं इसलिए संसार नष्ट होने का क्रम क्या है पूजा जगत मिथ्या समझना नहीं है जगत भी मयू ऐसा समझना है ना इसके बारे में फिर एक बार आखिर में मैं वापस हूं। अभी से दोषेन गुणेन वा वेणी संबद्यते आप अभ्यास किया इसलिए वो बिगड़ गया अधिष्ठान ऐसा नहीं है इसके बारे में आपने सुना कल आगे जाओ बोलो अविद्याख्य आत्मा इतरेतराध्यातराध्याण प्रमेयारा लौकिका वैदिक प्रवृत्ता अभी और दूसरा आइडिया को जा रहे हैं दूसरा आइडिया क्या है तमेतम अविद्याख्यम ये वाला। नाम वाला क्या है आत्मात्मनो इतरेतराध्यास अविद्या क्या है इतरेतराध्यास ही अविद्या है अध्यास, है ना? अध्यास का कारण वो है मिलाकर इसको इसको ही ही आधार करके बोला रखकर पुरस्कृत सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहार सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है वह तो प्रवृत्ता वो हो रहा है व्यवहार होने के लिए वो चालू होने के लिए व्यवहार चालू होने के लिए क्या होना प्रवृत्त प्रवृत्त होने के लिए क्या होना ये इसको सामने रखना अध्यास को आधार करके ही व्यवहार चाहे सकते चाहे लौकिका चाहे लौकिक हो वैदिक हो स्पष्ट हो गया ना अभी ये वाक्य देखो अभी तत् क्या है अध्यास को ही आधार करके के खो वही हो व्यवहार प्रवृत्त होता है है ना ये प्रवृत्त होता है में ही बहुत चमत्कार है प्रवृत्त होता है, है ना प्रवृत्त होता है मतलब क्या है अच्छा प्रवृत्ति प्रवृत्ति मतलब ओ मैं करने में करना है ऐसा आगे बढ़ने का है ना आगे बढ़ने के लिए इधर रहना है क्या रहना अध्यास रहना व्यवहार करने के लिए वॉट इज द ट्रिगर अध्यास अध्यास इसको याद रखो ट्रिगर ट्रिगरिंग करने वाला वो नहीं है इसको समझो फॉलो इट वेरी केयरफुली ये व्यवहार करने वाला अध्यास नहीं है व्यवहार में प्रवृत्त होने के लिए अध्यास चाहिए है ना फर्क क्या है देखो क्योंकि व्यवहार जो कुछ है ओ, अभी दो ही है स्वरूप है उपाधि है स्वरूप है उपाधि है स्वरूप मतलब आत्मा आत्मा को ही छोड़ो जी प्राज्ञ ऐसा ही रखो प्राग्ञ है उपाधि है शरीर है जगत है वहां पर अविद्या होने पर भी अविद्या है तो कर तो उपभोग तुम भी है लेकिन व्यवहार चालू हो सकता है क्या प्राग्ञ से व्यवहार चालू क्या ना मैं करना ऐसा आना मैं करना ऐसा आना कब आता है कब आता है जब बुद्धि काम करना को शुरू करता है तभी होता है वहां <स्ति है> पर बुद्धि की उपाधि नहीं है प्राग्ञ में इसलिए वो प्रवृत्त नहीं हो सकता आत्मा नहीं हो सकता छोड़ो प्राग्ञ में नहीं प्रवृत्त हो सकता हो गया ना क्योंकि मैं करना है ना ये वृत्ति मई करना ऐसा वृत्ति आना वही ओ प्रवृत्ति होता है तभी काम शुरू होता है इसका मतलब क्या हुआ ओ प्रवृत्ति काम ट्रिगर करने के लिए अध्यास चाहिए लेकिन काम होने के लिए अध्यास नहीं रहता है वहां काम जब हो रहा है तब अध्यास नहीं रहता है अध्यास रहा तब काम नहीं चलता है अध्यास और व्यवहार आर एक्चुअली एक्सक्लूसिव दे आर नॉट इंक्लूसिव जब अध्यास रहता है तब काम नहीं चलेगा जब काम चलता है तब अध्यास नहीं रहेगा इसको याद रखो तो इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी और हाँ बोलता हूँ सुनो अभी कैसा है तो थोड़ा कुछ बोला हूं अभी जब कभी आप काम कर रहे हैं विथ कंसंट्रेशन तब मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं आता है ठीक है आप देखो रिटर्न सब कुछ का मार्च थर्टी फर्स्ट को देना है है ना ओ उस समय आप काम करते रहते हैं ना क्या मई करता ऐसा होता है ओ, ओ, ओ होता है। कम हो एक है। लेकिन शुरू करने के लिए मई करना मई करना में अविद्या है प्रवृत्ति में लेकिन करने में माया है सामर्थ्य <laughs> उसके बाद भी कर लिया। बीच की बाद को हम याद नहीं रखते हैं स्वामी जी इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें यह बोल सकते है की अंत प्रज्ञ जब होता है तब अभ्यास होता है भविष्य प्रज्ञा होने से कर्म होता है ऐसा बोलते हैं ठीक है वहां पर भी कर्म होता है इसलिए बुद्धि का संबंध चाहिए सपने में भी व्यवहार होता है ना सपने में व्यवहार होता है बुद्धि संबंध आते ही प्रवृत्ति को रास्ता बन गया ठीक है प्रवृत्ति है ना क्योंकि वो केवल विषय विषयी जो है उपाधि रहित जो है उपाधि रहित जब तक है तब तक प्रवृत्ति नहीं होता है इसलिए वो शुद्धात्मा जो है ब्रह्म जो है उपाधि न रहने से व्यवहार नहीं कर सकता है इसलिए व्यवहार करने के लिए जिसको उपाधि है उसको पकड़ता है वो कौन है जीव है जीव को पकड़कर जीवेनात्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी देखो अनुप्रविश्य बोला बाद में व्याकरवाणी अपने आप को अपने में ही रखा तमाशा देखो मैं नाम रूप व्याकरण जो है वो मैं ही कर रहा हूं लेकिन प्रवेश किया इसका मतलब क्या है वो करते समय उपाधि नहीं है वो, मैं वो माया ही कार्य है करता रहता है लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि जब मैं कर रही हूँ इसलिए अविद्यान डिफरें प्रवृत्ति इसको याद रखो लेकिन प्रवृत्ति भी सार्थक नहीं होगी जब तक Uh, माया का, नहीं नहीं। माया का नहीं नहीं हाँ। हो तो उसमें उतना ही है भी फिर आप कैसे कह सकते ना म्यूचुअली डिपेंडेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट यहाँ पर काम होने के लिए सिर्फ माया प्रवृत्त होने के लिए सिर्फ अविद्या लेकिन ये प्रवृत्त काम होना दोनों साथ साथ चलता है नॉर्मली नही प्रवृत्ति ट्रिगरिंग एजेंट है ठीक है लेकिन उसमें भाग लेता है अविद्या प्रवृत्त होने के लिए अविद्या क्योंकि ओ प्रकृतः क्रियमाणा उन्हें कर्मा सर्वशा अहंकार तो स्वामी जी शास्त्रों को प्रवृत्ति मार्ग जब तो बोलते हैं तो ये करने से पहले का प्रोसेस को बोल रहे हैं पर महा लौकिका वैदिक आश्चर्य ना उसमें आ जाता है तब स्पष्ट है अहंकार मूढ़ात्मा करता अभी मन जब बोलता है ये करता ऐसा वो नहीं बोला तो काम तो शुरू नहीं होगा है ना इसलिए काम शुरू होना जो है और उसमें उसका हो गया द मोमेंट इट इज स्टार्टेड द नेक्स्ट मोमेंट इट इज नॉट देर इट कैनोट भी देर देखो आप ऐसा कोशिश करो आपको मालूम हो जाता है जब आप इंटेंसिव थिंकिंग कर रहे हैं बीच में लेके आओ मई कर रहा हूँ ऐसा लेके आओ लेके आओ काम होता होता नहीं देखो बिल्कुल ले <laughs> जैसे कभी सांस लेते हैं, सोचते हैं कि भी बिकम कि हम सांस तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है हाँ मुश्किल हो जाता है प्रवृत्ति प्रवृत्ति का वो मैं उू ना ना ना ऐसा नहीं रहता समझो अभी इसलिए मैं प्रवृत्ति इस पद के ऊपर जोर दे रहा हूँ ओ यहाँ पर क्या है इतरेतराध्यास पुरस्कृत सर्वे व्यवहार प्रवृत्ता नहीं है ना यहां पर देखो अभी सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा है।, है ना ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार क्या है देखो है ना अभी ओ प्रवृत्ति के बारे में ही बोल रहा हूं काम होने के बारे में नहीं है।, है ना अभी देखो मैं कब प्रवृत्त होता हूं मैं ऐसा एक है कुछ काम होना है अभी नहीं हुआ है ऐसा है उसको करना है है ना जितना भी छोटा हो मैं नहीं देखा हूँ भी देखना है है ना मैं नहीं सुना हूँ सुनना चाहता हूँ है ना मतलब प्रमाण प्रमेय व्यवहार क्या है जो होना है जो देखना है जो सुनना है जो करना है वो प्रमेय है है ना और प्रमाण क्या है जो है उसको समझने का असाधारण कारण है वो जो होना है उसका प्रवाह होना है ना मुझे तो क्या है मुझे समझना समझने के लिए प्रमाण होना मैं देखना चाहता हूं ऐसा बोलते ही क्या है देख पड़ने वाला चीज एक है मैं देखने वाला हूं देखने के लिए आंख उपकरण है कारण है यह प्रमाकरण परमा को उत्पत्ति करने वाला है है ना इसलिए वो प्रमाकरण इसको रखकर हम बोलते हैं वो कितने प्रमाण है पूछो पांच प्रमाण बोलता है पांच प्रमाण क्या है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति है ना अभी वो प्रत्यक्ष मतलब क्या है देखो पंच ज्ञानेन्द्रिय है ओ उसके अनुसार एक एक ज्ञानेन्द्रिय के लिए एक एक विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस प्रकार श्रोत्र त्वचा नेत्र जिह्वाघ्राण है ना ये विषय है ये प्रमेय है ये प्रमाण है मई प्रमाता हो जानने वाला मैं हो। है ना अभी देखो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया देखो मैं कैसा हूं आंख देखता है ना आंख विषि को देखना प्रकृति का काम है मैं सिर्फ जानने वाला हूं प्रकृति का काम मैंने प्रवेश नहीं किया मेरा इंटरफेरेंस नहीं है देखो जी देखने में मेरा इंटरफेरेंस कुछ है क्या जी मेरा पात्र इंटरफेरेंस को क्या बोलना मेरा पात्र कुछ नहीं है मेरा रोल कुछ नहीं है मेरा रोल जो इंफॉर्मेशन आता उसको समझना इतना ही है मेरा ठीक हो ना इसलिए प्रमाता व्यवहार से जानना उसको छोड़कर और कुछ व्यवहार नहीं है उसमें नहीं ना ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया अभी प्रत्यक्ष प्रमाण में भी इसी समय आप जानना ओ कभी कभी मिथ्या ज्ञान होता है कभी कभी शमशी ज्ञान होता है ओ परीक्षा करने के बाद ही यथार्थ ज्ञान होता है है ना ओ जब कभी मिथ्या ज्ञान होता है तब सब कुछ करंट ठीक है तो करंट ठीक है तो गलत मेरा ही होता है मिथ्या ज्ञान में गलत किसका होता है परमाता का ही होता है ना करंट ठीक है लेकिन नहीं मैं नहीं समझा मतलब गलत मेरा, मेरा होता है इसलिए मुझे ठीक करना पड़ेगा मुझे ठीक ठीक करना मतलब क्या है है नहीं देखा हूं। भगवान ने जो दिया इसका ठीक उपयोग मैं नहीं किया हूं इसलिए मैं फिर एक बार देखना ऐसा मुझे ही मैं ठीक करके देखता हूं हमेशा इसको याद रखो क्या क्या है ओ व्यवहार में मेरा पात्र नहीं है देखने के व्यवहार में मेरा पात्र नहीं है सिर्फ समझना <आगे> <Pineancy> मैं देखना चाहता हूं ऐसा रहना मैं देखना चाहना देखना ओ देख लिया ऐसा होना इन दोनों स्तर में मेरा पात्र है देखने की क्रिया में मेरा पात्र नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया ना बाद में अनुमान क्या है देखो हमेशा प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष से ही जान सकते ऐसा नहीं है कोई कुछ ना कुछ चोरी हो गया प्रत्यक्ष नहीं देखा लेकिन किसने चोरी किया हम पकड़ सकते हैं उसको न देखने पर भी कैसा पकड़ा इसको पता है कुछ ना जो पकड़ा है वह यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ संबंध है कनेक्शन हो गया वो किसका इसका कपड़ा गंदे कपड़ा यहाँ पर गिरा है नहीं तो वहाँ कर कूदते समय वो वहाँ से वहाँ पर उसका फुटप्रिंट है कुछ ना कुछ है है ना इसका मतलब क्या है व्याप्ति व्यापक व्याप्य ऐसा तीन बोलता है व्याप्य मैं जो देखता हूँ वो व्यापक जो वो चिंतन करने के बाद मुझे समझ में आता है वो व्यापक है व्याप्ति क्या है व्याप्य और व्यापक में रहने वाला संबंध है ठीक है ए स्टॉक एग्जांपल इज दिस ओ पहाड़ में मैंने देखा क्या आग लग गए हाँ। आग को नहीं देखा मैं देखा क्या सिर्फ धुआं को देखा धुआं धुआं नहीं धुआं धुआई है ना धुआ धुआ धुआं को देखा धुआं को देखकर आग है क्यों बोल सका कैसा बोल सका पूछा मैं मेरे पाठशाला में मैं हमेशा देखता रहता हूं वो धुआं के साथ ही आग रहता है स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है इसलिए वो है ऐसा निश्चित ये संबंध जो है मैं जानता हूं इसलिए व्यापक को देखा व्याप्ति को जानता हूं व्यापक को पकड़ा ये अनुमान प्रमाण यहां पर भी देखो क्या है मैं व्याप्ति को देखा कौन मई ही देखा मै ही देखा बोलते हैं आंख देखा लेकिन ही देखा ऐसा रखना पड़ेगा आंख देखा मैं कुछ नहीं जानता ऐसा कोई नहीं बोलेगा है ना <laughs> बाद में व्याप्ति को जानना मतलब मैया मुझे याद है मैं जानता हूं पता व्याप्ति को तो वहां पर भी मई आ गया बुद्धि में जाना लेकिन मैं ही जाना ऐसा मैंने बोला इसलिए व्याप्य व्याप्ति व्याप्ति को देखा व्याप्ति को व्याप्य को देखा व्याप्ति को समझा बाद में व्यापक को बोला पड़ा इसलिए यहां पर भी क्या हुआ अध्यास है क्या है मई देखा मुझे याद है मई समझता हूं यह है।, है ना बाद में उपमान है उपमान में क्या है और देखो जिब्रा क्या है जिब्रा को मैं नहीं देखा हूँ जिब्रा जिब्रा बोलता है और वो जू को जा रहा है पर, देखो जिब्रा मतलब वहां पर ऐसा वो भे जैसा भाग जैसा पैचेस रहता है लेकिन देखने के लिए घोड़ा जैसा ऐसा बोला वहां पर मैंने वो देखते ही सी ब्राह ऐसा पहचान लिया उपमान प्रमाण है ना अभी उपमान प्रमाण में क्या हो रहा है मैं घोड़ा को देखा हूं आंख में अध्यास हो गया मैं घोड़ा को जानता हूं बुद्धि में अध्यास हो गया बाघ को भी मैं देखा हूँ अभी एक बार बुद्धि में करण में अभ्यास हो गया अर्थापति में भी ऐसा है अर्थापति क्या है मैं ये एक बात सुना सभी एक सॉरी ये तो थोड़ा सा अध्यास को एनालाइज तो वो तो, वो तो का है। है। करना ही माया का कार्य है, है। बुद्धि को पहुँचाना भी कार्य है ये सब कुछ किया मैंने ही किया तो मैं क्या कर रहा हूँ जाना मैं, मैं, मैं, जानता मैं को हाँ। यहां क्या हुआ इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय बुद्धि बुद्धि बुद्धि में करके मैं देखा मैं जाना मुझे याद है सब कुछ बोला थी वो जब तक नहीं है तब तक प्रवृत्त नहीं होगा अनुमान प्रमाण में वो क्या अनुमान करने के लिए होना है ना उपमा करने के लिए उपमा हो अधिमान हो कुछ भी हो प्रवृत्त होना है ना तभी हो सकता है अर्थापति में क्या है मैं एक बात को सुना और उसका एक अर्थ मैंने निकाला वो जो बोला वो ऐसा नहीं बोला मैंने एक अर्थ को निकाला बाद में क्या हुआ वो उसको जब वेरीफाई करने को गया ये अर्थ ठीक नहीं रहा तो दूसरा अर्थ को मैंने किया ये अर्थापत्ति है वो बोलता है ना देवदत्त खाना कोई नहीं देखा है बाद में देवदत्त को देखा वो मोटा है लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है उस रात को खाता है ऐसा निश्चित ये अर्थापि है यहां भी ऐसा ही है मैं देखा मैं उसको सुना ओ माँ में विरोध आ गया बुद्धि में कर रहे हैं है ना बाद में अभी मालूम हो गया देवदत्त रथ को खाता है ऐसा बोला मई कब बोलो पूरा पूरा देखो मई कब आ रहा है वो प्रवृत्त होते समय आ रहा है समझने के बाद आ रहा है लेकिन व्यवहार करते समय उसका प्रवेश कुछ नहीं है सिर्फ माया कार्य है प्रकृति कार्य है समझ आ रहा है ना व्यवहार क्या है स्वामी जी व्यवहार क्या है देवदत्त का देखो हा नहीं वहां पर मैंने सुना वो जो पहले जो बताया उसको सुना अर्थ को निकाला सुना मतलब से हो गया को निकाला बुद्धि में ऐसा समझा बुद्धि में अध्यास हो गया बाद में फिर एक बार उसको देखा उसको सुना था अभी देवदूत को देखा ये व्यवहार हो गया मैं देखा तो विरोध आ गया तब तो मैंने दूसरा अर्थ निकाला ठीक है अभी बुद्धि में इंद्रियों में आंख में कान में मेरा हाँ, है है हाँ, है है ठीक तो तो तो पे विवार काल क्या क्या कि कि जब हम कह रहे अध्यास नहीं नहीं देखो जी जी ओ उसको देखते समय मैं देख रहा ऐसा आ आ जा जाए अच्छा वो तो that is normal for every हाँ, तो ये एक और चीज में थोड़ा से इसको जैसे वर्ब गई बिना वर्ग कोई सेंटेंस ही नहीं आता प्रवृत्ति भी नहीं मतलब व्यवहार व्यवहार का जो जो एक्सप्लेनेशन नहीं कोई भी को को सेंटेंस में करेंगे आ तो आ जाएगा वर्ब आ जाएगा और जो वर्ब को हटा दे, तो क्या तो सेंटेंस नहीं होता है। नहीं, तो क्या रहता है सिर्फ सिर्फ ये विचार है ये पाद, ये पद पद है इट मतलब पहले में और एंड में आया। देखो, है। कुछ व्यवहार नहीं होता है। वो व्यवहार रखा तो व्यवहार को दिखा, दिखाता है क्रिया, क्रिया नहीं तो वो सेंटेंस ही नहीं होता है। नहीं मैं इसको थोड़ा सा और। जैसे वो नौका वाला एग्जांपल देखिए ऐसे-ऐसे पलटते रहे पलटते रहे व्यवहार नहीं है क्या क्या देखिए मैं कुछ खाना बना रही हूँ तो हाँ। अच्छा। अच्छा, तो उसको ही देखा ऐसा देखो हाँ। अभी पलटते रहा ऐसा जो बोला ना वो हाथ ऐसा करता था ऐसा हो गया बाद में उसको ऐसा किया ये ज, ये जल गया ये ठीक पका इतना ही होता है मई नहीं, न... न... नहीं आएगा okay. मैं कब आता है मैंने ने बल्टा उसको मैंने ऐसा किया आ, हाँ। मैं मई जला दिया उसको और फिर दुख और सुख सुख सुखा हाँ। समझा रहे आखिर में भी आगम को देखो अर्थापति हो गया ना आगम प्रमाण है आग में क्या है दो भाग है ज्ञानकांड है और कर्मकांड भी है कर्म कर्मकांड में क्या है इसको करो उसको करो ऐसा बोल रहा है नहीं तो उसको मत करो उसको मत करो ऐसा भी बोल रहा है, है ना अभी करो जो बोलता है किसके आधार पर कर रहा है ये बाद में चतुर्थ सूत्र में आएगा शरीर शेरी शरीर के आधार पर और आश्रम के आधार पर और वर्ण के आधार पर होता है है ना ब्राह्मण को ऐसा करो क्षेत्र को ऐसा करो सब कुछ बोला है मैं ब्राह्मण है तो आगे बढ़ता हूं नहीं तो नहीं आगे बढ़ता हूं तो मतलब वो वैदिक व्यवहार भी मुझे अद, मेरा अध्यास को रखकर ही करता है है ना यह प्रमाण के बारे में मैंने सुना श्रुति से मैंने सुना है ना अभी मैं इस प्रकार करना चाहता हूं जिसमें प्रवृत्त होता है प्रवृत्त होने के लिए फिर एक बार अध्यास चाहिए है ना लेकिन समझने में जो है एक समझने में उन्हें बोलना मैं समझा ऐसा बोलते प्रोडक्ट हो गया उधर करने का कुछ नहीं है क्या समझ रहा है देखो समझने का जो है उसमें क्या है करने का कुछ नहीं है प्रवृत्ति नहीं है उसमें सिर्फ समझा ज्ञानकांड को आ जाता है ज्ञान कांड को आ जाता है ज्ञान कांड में क्या होता है समझो बोल रहा है ये समझो में क्या है मेरा प्रयत्न क्या है कहां है मेरा प्रयत्न मेरा प्रयत्न कहा है मालूम है बोल सकते हैं बुद्धि में नहीं नहीं है। नहीं। बुद्धि अपना काम देखो ये बुद्धि समझ सकता है तो समझ सकता, तो सकता।, तो सकता, सकता है नहीं तो नहीं समझ सकता है ना नहीं समझ सका तो उधर बैठता ही नहीं चला जाता समझ सकता है ऐसा रखो बुद्धि समझ सकता है मेरा काम क्या प्रश्न मालूम है आपको मेरा काम समझना एक ही है <laughs> और कुछ नहीं कैपेबिलिटी तो, तो मेरे अंदर है तो वो तो ही ऐसा रखकर ही बोल रहा हूँ ना तो इसलिए बोल रहा हूँ ना उसी को बोल रहा हूँ उसी, उसी के लिए बोल रहा हूँ आप स, स, नहीं समझ सका वहां से जाने के लिए आप प्रयत्न कर रहा है प्रवृत्ति है यहाँ से चले जाना ये प्रवृत्ति है आप समझ रहे हैं अभी क्या है प्रवृत्ति <laughs> क्या क्या मालूम हो रहा रहा है है नहीं समझ आ इसलिए जब बुद्धि में समझने का सामर्थ्य जब है तब समझता रहता है मैं चुप पैसा हाँ हाँ हाँ इतना बोलने वाला होता हूँ और कुछ नहीं ये प्रवृत्ति नहीं है ये प्रवृत्ति नहीं समझ रहा नहीं मैं समझ रहा, हूं, हूं। मैं समझ रहा हूं, ऐसा आया तो आप नहीं समझ सकते <laughs> <और>। अच्छे, अच्छे। <laughs> देखो मैं समझ रहा हैं कब आता है मालूम है समझ। पूरा समझने के बाद आपको एक प्रश्न उठा ऐसा रखो उस समय आप बोलते मैं समझा लेकिन यहाँ पर संशय है मैं समझा वो वो प्रोडक्ट है, ओ, समझने की क्रिया में आपका पात्र नहीं है है। है, है, कान सुन रहा है, रहा बुद्धि समझ लेकिन मैं, मैं, मैं वो ऐसा नहीं बोलूंगा मां मैं तो नहीं बोलूंगा मैं अज्ञानी हूं ये कर्म है या नहीं उसको छोड़ो मेरा क्या है मेरा पात्र कुछ नहीं है बुद्धि समझ नहीं सका पात्र देखो वो कान नहीं सुन रहा है मैं नहीं बैठ सकता बुद्धि नहीं जान रहा है नहीं बैठ सकता हूँ दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं मेरा काम क्या है समझ एक ही है समझ आ रहा है आपको If, example, इसको ठीक you know, no है about, you know, है आर टॉकिंग अबाउट इन द ऑफ ये प्रथम सूत्र को लेते ही बोलता है उसके बारे में इसके अभी मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है ना ये समझने में कुछ नहीं है विजिज्ञास वक्त क्यों बोला है इसके बाद में देखेंगे तो ब्रह्म ना, है जिज्ञास चर्चा करो समझने के लिए प्रयत्न करो ऐसा एक कर्तव्य को बोल रहा है वहाँ पर इसका मतलब क्या है बाद में देखेंगे ना इसलिए यहां पर ज्ञान कांड में क्या है फिर भी वो अपना अपना काम करता रहता है मेरा समझना मैं नहीं समझ सका कुछ नहीं कर सकता हुँ. मैं नहीं समझा मैं समझा आखिर में बोलता हूं समझने का व्यवहार में मेरा बात नहीं है थ्रू टाइम शोइंग इट टू यू लेकिन ध्यान कांड में विशेष क्या है समझने के बाद प्रवृत्ति नहीं है प्रवृत्ति नहीं है मतलब क्या है ओ प्रवृत्ति पैदा करने वाला समझ भी है न करने वाला समझ भी है दो प्रकार के समझ है एक प्रकार का समझ क्या करता है प्रवृत्ति को पैदा करता है और कुछ करने के लिए और एक समझ है प्रवृत्ति कुछ नहीं पैदा करता है अभी देखो ओ सुरानी ऐसा शराब नहीं पीना ऐसा शराब नहीं पीना अब समझा इसको समझने के बाद आपने क्या किया नहीं पिया, पिया। <laughs> ने क्या क्या नहीं किया ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पूछ रहा हूँ क्या क्या, क्या क्या बोल रहा हूँ पालन क्या है आपने क्या किया मतलब क्या है शास्त्र <laughs> का आज्ञा पालन किया किया क्या कुछ क्रिया किया समझेंगे ना इसलिए यहां पर क्या है वो समझने के बाद कुछ समझ ऐसा है और वो और एक काम कराता है कुछ समझ ऐसा है कुछ नहीं उसमें समाप्त हो गया समझ में ही समाप्त हो गया एक और कुछ समझने के बाद कुछ ना कुछ एक्शन भी है।, है ना जो एक्शन जैसा है उसमें आपका प्रवृत्ति होना है फिर एक बार लेकिन जहां केवल समझना ही काम है वहां पर बाद में प्रवृत्ति नहीं है इसको याद रखो क्योंकि यहां पर प्रवृत्ता बोल रहा है ना ये वैदिक आश्चर्य बोल रहा है इसलिए बोल रहा हूं ये प्रवृत्ता प्रवृत्ति कब आता है कब नहीं आता है प्रवृत्ति कर्म करने के लिए प्रवृत्ति होनी है और समझने में भी दो प्रकार के समझ है ऐसे में बोला याद रखो एक प्रकार में और प्रवृत्ति पैदा कर सकता है तब प्रवृत्ति है तब भेद है भेद जब है तभी प्रवृत्ति होता है लेकिन ये एक बार मैंने कुछ समझ है ऐसा है मैंने समझ लिया बाद में प्रवृत्ति कुछ नहीं उसके बारे में, ये में भी कर ना, कैसा ये नहीं करना चाहिए देखो, ये नहीं करना चाहिए इसलिए बोल रहा हूं ना उसमें प्रवृत्ति प्रवृत्ति मतलब क्या है कुछ ना कुछ करने के लिए आपको जो ट्रिगर करता है वो है इसलिए मैंने बोला सुरानी में वो कुछ क, करा तो कुछ नहीं है है ना प्रवृत्ति प्रवृत्ति को समझ में ना? अभी इसलिए तो बदल रही अगर पीता है, मत अगर पी रहा है, मत पियो कोई उसको कहा मत पियो नहीं पीता है तो अभी प्रवृत्ति को बदल क्या है संबंध प्रवृत्ति तो को छोड़ा उतना ही है तो प्रवित्तिक। प्रवित्तिक अभी वो वो देखो सुराम में है वो कुछ ना कुछ नहीं कराता है ये सेंटेंस जो है है आपसे कुछ कुछ कुछ ना कुछ नहीं कराता नेगेटिवली तो कुछ हो रहा है। अरे नेगेटिव के बारे में आप मन में क्यों रखा है प्रवृत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं प्रवृत्ति मतलब जो कराता है वो प्रवृत्ति है प्रवृत्ति नहीं है ऐसा बोल रहा रहे कुछ नहीं है ऐसा नहीं है देखो जी इफेक्ट नहीं है ऐसा नहीं है नहीं पी रहा हूँ ओ, कुछ ना कुछ मैं, ओ, मैं मैं और मेरे प्रवृत्ति ऐसा है नहीं पी रहा हूं ऐसा इसका मतलब नहीं है पीने के पीने के के लिए लिए प्रवृत्ति चाहिए चुप रहता है प्रवृत्ति नहीं है उसमें जी, putting this question in another way, जैसे प्रवृत्ति मार्ग में कुछ चीजें बोला गया कि नहीं करना There are certain things मत करना अधिकार है ऐसा है तो ना इट मींस आई शुड नॉट डू अगर तो वहां उस कॉन्टेक्स में वहां पे जो उसी कॉन्टेक्ट को मैं बोल रहा हूँ अभी उसी कॉन्टेक्ट दे रहा हूं ना। उसमें वो समझने के बाद करने का क्या है आप समझा हा वो कोई पीता था अभी नहीं पिया, नहीं पिया। ये ठीक है लेकिन कभी कभी ये प्रयत्न भी है कभी कभी है इट एन एक्सेप्शन चौथा अध्याय जब आता है तो बोलता हूं देखो यज्ञ में या करता है या करते समय बोलता है सूर्य को नहीं देखना बोला है सूर्य को नहीं देखना ऐसा बोला तब ओ सूर्य है और नहीं देखने के लिए मुझे कोशिश करना पड़ेगा ऐसा <laughs> कैसे है? है ना लेकिन नहीं करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा मतलब क्या है मधर है मत जाओ। ऐसा है इसलिए कोशिश करना पड़ेगा वहाँ पर प्रवृत्ति क्या नहीं है आ, ना पीना और फर्क फर्क है। है। है। दोनों में कोशिश करना पड़ता देखो नहीं पीना मैं जान लिया मैं पीने के लिए प्रवृत्ति है न पीने के लिए जो होता है वो प्रवृत्ति के बारे में नहीं करना लेकिन था उसको जो प्रसो अभी क्या हो रहा है वहां पर वो हो रहा है हो रहा है, यस। टेम्प जब होता है मैं उस बाजू गया तो ऐसा हो जाता है इसलिए मैं आज नहीं जाऊंगा वहां पर नहीं जाने के लिए प्रवृत्ति है नहीं जाने के लिए मतलब क्या है वो जा रहा है देख एक मिनट जा रहा है वहां पर एक ओर से जाना चाहता है लेकिन एक ओर से पीछे खींच रहा है वहाँ पर पर प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति है है है है है ठीक ठीक वो इसलिए इसलिए मैंने बोला जब ये आ, थीट, थीट। पर, एक एक तो ये स्टेटमेंट को समझा नहीं शंकराचार्य बोलते हैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है जानने के बाद प्रवृत्ति नहीं है लेकिन कुछ वैदिक कर्मों में ऐसा कोशिश करना पड़ता है देखो कॉमन थिंग लो विनायक चतुर्देशी विनायक चौथी है हाँ, विनायक चौथी में चंद्र को नहीं देखना है ना और उस समय कोशिश करना पड़ता है आपको समझा ना इसलिए वहां पर ये एक्सेप्शन है नहीं तो वह ज्ञान में कुछ नहीं है मांगे छोड़ अभी देखो सिर्फ अभी और एक प्रमाण के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूं इसका मतलब क्या हुआ जहा कहा व्यवहार है जहां कहा व्यवहार है वहां पर अध्यास के आधार पर ही हो रहा है है ना अध्यास के आधार पर मतलब क्या है शरीर में मैं ऐसा रखा ही हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता व्यवहार मतलब क्या है जो नहीं पाया है उसको पाना जो मेरे में है उसको हटाना नहीं चाहता हूं तो ये व्यवहार है इसलिए भेद बुद्धि है मैं प्रमाता प्रमाणा प्रमेया ऐसा त्रिपुटी है तब तो व्यवहार होता नहीं तो नहीं होगा है ना अभी चौथा बश... क्या छठा छठा एक है अनुपलब्ध ही बोलता है अनुपलब्धि देखो जी यहाँ पर अभी आ, आपने जो चर्चा हुई अभी उसी प्रकार है क्या है वहां पर वस्तु नहीं है वस्तु नहीं ऐसा समझना अनुपलब्धि से ऐसा बोलता है अनुपलब्धि से ऐसा बोलता है और स्टॉक एग्जाम्पल देगी व्या है क्या है वहां पर घड़ा नहीं है ऐसा मैंने समझा घड़ा नहीं है ऐसा समझा इसके लिए प्रमाण बोल रहा है लेकिन देखो कोई कमरे अंदर आते हैं यहाँ पर घड़ा नहीं है यहाँ पर हाथी नहीं है यहाँ पर हरिण नहीं है ऐसा समझता है समझ आ ना यहाँ पर न रहने पर भी कोई एक प्रश्न उठाया घड़ा हैया नहीं देखो ऐसा बोला तब मैं ही देखता हूं उधर घड़ा नहीं रहता है ना घड़ा नहीं रहा कैसा मलूम हो गया वहां पर वो भूतल को देखा लेकिन घड़ा नहीं है घड़ा हया नहीं बोलते मैं ऊपर नहीं देखा नीचे ही देखा दीवार में भी नहीं देखा क्योंकि दीवार में खड़ा नहीं हो सकता भूतल को देखा में नहीं है इसलिए नहीं है, ऐसा बोल दिया कब ऐसा किया मैंने कब प्रवृत्त हो गया इसको देखने के लिए पूछने से पूछने अपने आप नहीं होता है लेकिन प्रमेय जब है तब अपने आप होता है समझ में क्या ना आपको इसलिए विषय को कोसिनती है निबधनती विषयणम विषय मतलब क्या है वो बांध लेता है उधर है तो आप देखते ही है आवाज आए सुनते ही है वो जिह में संपर्क आ गया वो स्वाद को जानते ही है समझेगा ना इसलिए विषय है होते ही इसको आप बांध लेता है विषय का डेफिनेशन ही वो है जब विषय नहीं है ओ मुझे बांधने का देखने का वो कुछ है ही नहीं नहीं इसलिए ओ अभाव का मतलब क्या है सब पूछा उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य अनुपलब्धे अभाव अस्तंतर बोला इसका मतलब क्या है वो उपलब्धि लक्षण वाला मतलब कोई ना कोई प्रमाण से मिलना योग्य है लेकिन ऐसे प्रमाणों से मैंने जब देखा वहां पर नहीं है तब उसको अभाव मैं बोलता हूं उतना ही ए, पांच प्रमाणों से जब नहीं मिलता है तब को मैं अभाव बोलता हूं उतना ही है एक नामकरण नहीं अभाव ऐसा एक नामकरण होता है। अनुप्रुद्ध देखो छोड़ा अभी बेहतर क्या है अच्छा दूसरा प्रश्न कह अभी क्या बोल रहे है जो जो अध्यास्त है वो सब कुछ मिथ्या है बोल रहे अगला प्रश्न है हमें अभी सारे विश्व मिथ्या यानी उसको छोड़ो मैं प्रत्युगात्मा में देख रहा हूं क्या देख रहा हूं शरीर को इंदिरों को बुद्धि को मैंने देखा वहां पर वहां पर देखा मिथ्या है ऐसा मैंने बोल दिया मैंने बोल दिया इसका मतलब क्या होगा आंखी मिथ्या है बुद्धि मिथ्या है शरीर मिथ्या है ऐसा हो जाता है है ना देखो जी आंखी मिथ्या है तो बुद्धि ही मिथ्या है तो मिथ्या का मतलब कैसा निश्चय होता है मिथ्या का मतलब क्या है जी वो जो बाद में मैं ठीक तरह तो से देखा नहीं है वो तभी मिथ्या है जो निराकृत होता है वो मिथ्या है समय ज्ञान के बाद जो निराकृत होता है वो मिथ्या है अब ये आंख ही मिथ्या है बुद्धि ही मिथ्या है तो निराकृत कुछ भी हो कैसा हो सकता है समझ आ रहा है इसलिए ओ मैं प्रत्यगात्मा में देखा ऐसा बोला प्रत्यकात्मा में देखना गलत है लेकिन ये वस्तु ही गलत नहीं है अध्यासा मिथ्या भवि तुम इसको याद रखो अध्यास मिथ्या देखना जो है इसमें जो देखा वो वस्तु तो मिथ्या नहीं है उसमें देखना मिथ्या है ऐसा आप नहीं बोला तब तो मिथ्यात्व तो का मिथ्यात्व तो का अर्थ ही निश्चय नहीं होता है So, yes. तो हमें क्लियर? स्केल से किसी चीज़ चीज़ को मेजर कर रहे हैं करने वाली चीज़ ही है।, hmm. तो तो ये ऐसा है तो वो मित्या मित्या है। करके एक काम जो है। कुछ ना कुछ मिथ्या जो नहीं है वो सत्य है सत्य मतलब पार बार तो कर कुछ भी हो सत्य ऐसा बोला तो वो बोलने के लिए चाहिए ना वो मिथ्या नहीं हो सकता इसलिए क्या है की दृष्टि से तो मिथ्या ऐसा डिक्शनरी तो में ही नहीं है मिथ्या क्या है मैं गलत समझा उतना ही है मिथ्या <laughs> कुछ भी वस्तु मिथ्या नहीं है तो वस्तु में में फिर हो सकता है का सत्यता ना, ये, ए, देखो ये प्रकार से हो सकता है क्या है पारमार्थिक सत्य व्यवहारिक सत्य प्राधिभा सत्य ऐसा है यहां पर क्या है देखो कैसा ग्रेडेशन के साथ है वो सत्य व्यवहार बिल्कुल नहीं है ये व्यवहार सत्य में पारमार्थ सत्य है लेकिन व्यवहार होता है ना सत्य में क्या है और व्यावहारिक सत्य के आधार पर पड़ता है। देखो मरीज है मरीज का है मरीज का क्या है वो गर्म है गर्म हवा है और जमीन है तभी मरीज का अधिक पड़ता है ये गर्म जो है वायु जो है जमीन जो है वो व्यावहारिक सत्य है देखना जो है वो पानी जैसा दीख पड़ना पानी जैसा दिख पड़ना आंख का काम है वो उसको कर रहा है आंख का काम मतलब वो आंख चैतन्य से मिला हुआ है जुड़ा हुआ है उसको छोड़ो अब फोटो खींचा वो भी ऐसा ही आता है फोटो खींचने में अविध्या कुछ नहीं है जी अविध्या क्या फोटो में अभी तब हो सकता है जैसा वैसा करता है जब फोटो भी खींचा अभी बात उठा सकते हैं आप जब नहीं उठता है, इसलिए प्राथवा सत्य भी ओ ये एक व्यवहार है हो रहा है लेकिन मैं उसको पानी ऐसा समझा वो पानी मिथ्या है एक छोटा सा जो पहले आपने कहा इसके साथ फिर से इसको करना पड़ेगा देख रहा है मरीच को हाँ? देख रहा है हाँ? मरीची का है। पानी नहीं है हमने मिठा नहीं, मरी, नहीं है मरीची का मिठा नहीं पानी नहीं है पानी पानी देख रहा है, है। पानी देख रहा है पानी ही ऐसा समझा वो पानी मिठा है लेकिन तो तो तो तो तो अच्छा, तो स्वामी जी इसको ऐसा बोल सकते है की उसके अंदर जो अपने तरह से जो व्यवहार है और जो व्यवहार को हम उसमें समझ रहे हैं उसमें डिफरेंस है उसमें समझ में डिफरेंस इसका मतलब क्या है आ? वहां पर जमीन में गर्मी में वायु में उनके बीच में एक व्यवहार है यह व्यवहार का परिणाम ही मरीच का है यह पका हो गया यह मरीच का तैयार हो गया ये मरीच का, हो गया। ए, मरीच का को मैं गलत समझा तब पानी पैने ऐसे समझा वो पानी पीछे है ये पानी कहाँ है आपके सिर में है वहां नहीं है का का का व्यवहार सारे चीज चीज एक ही चीज आ क्या है जो ज्ञान नॉट सपोर्टेड बाई प्रकृति मिथ्या है ना प्रकृति ही मिथ्या नहीं है क्योंकि प्रकृति ब्रह्म है नहीं प्रकृति को भी मैं ब्रह्म से आना हिस्सा समझा यह प्रकृति मिथ्या ही है कुछ भी हो जी आपको बोलो आप ही आप प्रतिमा है ओ कोई बोला मैं मुझे ईश्वर का संबंध कुछ भी नहीं है मैं अलग हूं मैं स्वतंत्र हूँ ऐसा बोला आप मिथ्या है आसन एव स्रम्ति वेद चेत अस्थि संतम ततो विदुरिति मेरे ब्रह्म से कुछ भी ईश्वर से संबंध नहीं है ऐसा बोला वो असत्य है इसलिए वो प्रकृति में कॉराबरेट होना है मेरा जो कुछ ज्ञान है ये शुड बी सपोर्टेड एंड वेरीफाइड बाय प्रकृति ऐसा जब नहीं है तब मिथ्या है स्पष्ट हो गया यहाँ पर रुके पानी का ग्रहण मिथ्या हुआ मरीची का सत्य हाँ मरीची का सत्य है यो डरो मत। <laughs> का सत्य है। लोकशंक शंकर शंकर्यदरायण सूत्रहत वंदे भगवत ईश्वर गुर मूर्ति ध्या आया दक्षिणामूत नम